नमस्कार आप सभी का दिल से फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और हर शो में एक नए कवि से आपकी मुलाकात होती है हम आज के शो में जिन कवि ऐसी आपसे मिलाने वाला हूँ वो प्रहलाद पारिक जी जिनका अनुभव 25 साल से इस क्षेत्र में है कवि जगत से जुड़े हुए हैं आइए कवि जगत में उनका सरगम इस कार्यक्रम में तह दिल से प्रहलाद पारिक का स्वागत करते हैं नमस्कार रमेश भैया रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाए वंदन प्रणाम बहुत अच्छा लगा यहाँ रेडियो मधुबन पर आकर मैं निश्चित रूप से यहाँ आकर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जिस जगह पर बैठा हूँ वहां के लिए कहना चाहूंगा कि तेरा मेरा इतना खास हो जाए तो दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए वाह वाह क्या बात की तेरा मेरा रिश्ता इतना, इतना खास हो जाए तू दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए मन से मन के तार जुड़े कुछ इस तरह मन से मन के तार जुड़े कुछ इस तरह पीर मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए पीर क्या मुझे हो <laughs> और तुझे एहसास हो जाए बात है रमेश आपके लिए खास <laughs> तौर से एक मुक्त और की कंटक पथ पर गुजर रहा हूँ कंटक पथ पर, पर गुजर, गुजर रहा हूँ रंजो गम से निखर रहा हूँ कंटक पथ पर गुजर रहा हूँ रंजो गम से निखर रहा हूँ लाख हुई गुस्ता खवाए लाख हुई गुस्ता खवाएं खुशबू बनकर बिखर रहा हूँ खुशबू बनकर बिखर रहा हूँ बहुत खूब। निवेदित करता हूँ अपने बहुत बारे बहुत में, बहुत में एक मुक्तक से अपनी बात कहना चाहूंगा कि मैं लोह अयस्क हूँ मुझको स्वर्ण निकस से क्या लेना कि मैं हाँ। लोह अयस्क हूँ मुझको स्वर्ण निकस से क्या लेना मैं नींवों में पत्थर हूँ मुझको शिखर कलश से क्या लेना क्या बात कोई जाने न पहचाने जीवन भर ही इस सच को मैं कर्म योग कर रहा हूँ मुझको यस अपियस से क्या लेना क्या बात? मैं कर्म योग, योग कर मुझको यस अपियस से क्या लेना मैं अतीत की आंधियों से निकलता रहा मैं अतीत की आंधियों से निकलता रहा बिन बाती बिन तेल हर पल झलता रहा मैं अतीत की आंधियों से निकलता रहा बिन बाती बिन तेल हर पल झलता रहा अपना गुण धर्म कभी नहीं त्यागा मैंने अपना गुण धर्म कभी नहीं त्यागा मैंने जो कर्तव्य पथ था उस पर चलता रहा जो कर्तव्य पथ था उस, उस पर चलता, चलता रहा, रहा। जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं, जिंदगी को कुछ रंगों में मैंने भी परिभाजित करने की कोशिश की है जी। मैं अपनी नई पुस्तक बाहर जिंदगी के कुछ मुख तक सेवा में जो अभी आई नई पुस्तक आने वाली है उसके कुछ मुख तक सेवा में प्रस्तुत करना चाहूंगा सुनिएगा कि सात सुरु को जो सजाए वो मीठा साज है जिंदगी सात सुरों को जो, जो सजाए, सजाए मीठा साज है जिंदगी जमी को जन्नत कर दे वो आगाज है जिंदगी क्या झुकाना सर कभी भी किसी इंसान के आगे फकत खुदा की रहमतों की मोहताज है जिंदगी फकत खुदा की रहमतों की मोहताज है जिंदगी न उदासी और न मलाल का नाम है जिंदगी न उदासी और न मलाल का नाम है जिंदगी न बेकली और न बदहाल मकाम है जिंदगी पढ़ना जरूरी भी और जिसको बड़ा लाजमी भी जमी पे लिखा जमी पे लिखा बाबा का पाक कलाम है जिंदगी बाबा का पाक कलाम है जिंदगी वाह हो जो सब अनुकूल तो महकता मन है जिंदगी हो जो सब अनुकूल तो महकता मन है जिंदगी यदि हो प्रतिकूल तो बुरी तपन है जिंदगी होता रहे कुछ भी लेकिन चलती ये अपने हिसाब से होता रहे कुछ भी लेकिन चलती अपने हिसाब से रहो सावधान वरना रहो सावधान खुद ही वरना तो चुभन है जिंदगी वरना तो चुभन है जिंदगी खुद पे भरोसा हो तो नहीं अलामत है जिंदगी खुद पे भरोसा हो तो नहीं, नहीं अलामत, अलामत है, है जिंदगी टूट ही गया जो यकीन तो कयामत है जिंदगी छोटी है होती है कभी कांच के गिलास सी नाजुक बहुत होती है कभी कांच के गिलास सी नाजुक बहुत थामना संभल के खुदा की नियामत है जिंदगी खुदा की नियामत, नियामत है जिंदगी मौके पे नहीं रहे होशियार तो फरे मौके पे, पे नहीं, नहीं रहे, रहे। होशियार तो फरे जिंदगी। घमो खुशी से लवरेज दिलकश ऐब है जिंदगी कब किस उपकरण के साथ क्या क्या करना पड़े रोज होते नए प्रयोग जहाँ वो लेब है जिंदगी वो लेब है जिंदगी पर दर्शन दोष से प्रगति अवरुद्ध करती है जिंदगी के दोस्त देखना आम आदमी की आदत होती पर दोस्त दर्शन से प्रगति अवरुद्ध करती है जिंदगी व्यर्थ ऊर्जा जाने से खुद को क्रुद्ध करती है जिंदगी आ जाता हम ही वही लौटकर कर आ जाता पास हमारे आत्मचिंतन से स्वयं को प्रबुद्ध करती है जिंदगी आत्म चिंतन से स्वयं को प्रबुद्ध करती है जिंदगी द्रव्य उपभोग कौशल का ही तो नाम है जिंदगी द्रव्य उपभोग कौशल का, का ही तो नाम है जिंदगी अमीरी गरीबी में बटी व्यर्थ बदनाम है जिंदगी कभी लगाती नहीं ये खुद को तुच्छ कामों में कभी लगाती नहीं ये खुद, ये खुद को, को तुच्छ कामों तुछ तुछ में आत्म विजय तक पहुंचे तो सुखधाम है जिंदगी आत्म विजय तक पहुंचे तो सुखधाम है जिंदगी जिंदगी के दो मुख और आपकी सेवा में पेश करना चाहूंगा संग सपनों के बुजुर्गो ने संग सपनों के बुजुर्गों ने, ने। सौंपी वो विरासत है जिंदगी सद संकल्पों पे चलना उनकी ये अमानत है जिंदगी अपने लिए तो हर एक जीता है इस मतलबी जहान में खास तौर तो से जिस जगह पर बैठा हूं कि अपने लिए तो हर एक जीता है इस मतलबी जहान में काम इंसान के जो आजाए तो बड़ी राहत है जिंदगी काम इंसान के जो आजाए तो बड़ी राहत है जिंदगी बढ़ती जो अविरल समय धार है जिंदगी बहती जो अविरल समय धार है जिंदगी बस मनुष्य की गरिमा का सार है जिंदगी कौन कर पाया वक्त को कैद कभी मुट्ठी में कौन कर पाया वक्त को कैद कभी मुट्ठी में सदकर्मो के लिए मिला उधार है जिंदगी सदकर्मो के लिए मिला उधार, उधार है जिंदगी तो अभी आपने जो है प्रहलाद पारिक जी को सुना बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कविता को कुछ बंद हमारे सामने पेश किया जो सुनते सुनते आपको जो है जगा दिए होंगे और आप अगर थोड़ा सा कहीं मुश्किल में होंगे तो एक नई प्रेरणा आपको मिल गई होगी एक नई जिंदगी की ताजगी आप महसूस कर रहे होंगे और बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सभी को सुनते सुनते आप बिल्कुल खो गए होंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सरगम सरगम आपका अपना कार्यक्रम जहाँ पर होता है कवियों से आपकी मुलाकात उनकी आवाज से रूबरू सुनते रहो मुस्कराते रहोड़ ऐसी शुरू करें जिंदगी जी नवी कुछ सीन थी हम तुम थे अजनबी उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी सा binate hum tumche raj na de kusum urise नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और हम प्रहलाद पारिक जी के साथ है और बिल्कुल आप सभी इस कार्यक्रम का बड़ा ही लुफ्त उठा रहे हैं आनंद आ रहा होगा आपको और आपके अंदर जोशो जुनून भरने के लिए हमारे साथ हैं प्रहलाद पारिक जी जो बहुत ही अच्छे जिंदगी के कुछ बहुत ही अच्छे पहलुओं को हमारे सामने रख रहे हैं किस तरह की जिंदगी आपको जीना चाहिए और किस तरह से आने वाले मुसीबतों को टाल देना चाहिए वो सारी बातें हमने इनके शब्दों में कविता के शब्दों में सुना तो चलिए आगे फिर से मैं स्वागत करता हूँ प्रहलाद पारिक जीता नमस्कार मैं कुछ सामाजिक सरोकारों की बात किया करता हूं रमेश भैया तो जी कुछ सामाजिक सरोकार में परिवार कल्याण के बारे में कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूं स्वागत है, स्वागत है। आ, निवेदित करता हूं आपके बीच में बढ़ती जनसंख्या अभी चिंता की ये बात बढ़ती जनसंख्या अभी चिंता, चिंता की, की ये बात।, बात कैसे नियोजन होवे समझाता हूँ तात्त हम दो हमारे भी दो कहते सभी विचार अनुपालना करो सदा छोटा हो परिवार परिवारों में खुशी हो जनसंख्या उन्मूल परिवारों में खुशी हो जनसंख्या उन्मूल जननी सुरक्षा की बात मत जाना तू भूल धवल चांदनी ज्ञान की बरसाती रसधार धवल चांदनी ज्ञान की बरसाती रसधार सीत प्रसाद अमृत मिले छोटा हो परिवार मातृ शिशु रक्षा करे अब हो जीवन उत्थान मातृ शिशु रक्षा करे अब हो जीवन उत्थान दवा निशुल्क जांच फ्री खूब करो गुणगान खूब करो गुणगान खूब निराला प्रेम वो दिल से करते वार नयनो में ही बात करे छोटा हो परिवार नारी तू नारायणी ये दोहा खास तौर से नारी तू नारायणी करती सबका मान कि नारी तू नारायणी करती सबका मान जीवन रक्षा सदा करे रखती सबका ध्यान मंदिर मस्जिद बनाकर करते खूब विचार घर ही पूजा घर बने छोटा हो परिवार एम्बुलेंस सुविधा अब मिले मुफ्त में ज्ञान एम्बुलेंस सुविधा अब मिले मुफ्त में ज्ञान आशा है सहयोगिनी बांटे सुंदर ज्ञान बांटे सुंदर ज्ञान मैं निवेदित करता हूँ आपके बीच में दो छोटी छोटी गजलें पेश करता हूँ निश्चित रूप से सामाजिक सरोकारों का एक आपके बीच में जाएगी। मुझे अच्छा लगता है इसी जगहों पर अपनी बात कहने का जो सुअसर मिलता है निवेदित <laughs> करता हूँ आपके बीच में सबसे पहले की मौत नहीं जीवन की कर की मौत नहीं जीवन की कर बात करे तो मन की कर मौत नहीं जीवन की कर बात करे तो मन की कर छोड़ फिक्र रुपये पैसों की छोड़ फिक्र रुपये पैसों की चिंता तू धड़कन की कर क्या क्या बात बात है पहले पैर जमा धरती पर पहले पैर टिका धरती पर फिर तू गगन की कर सबसे तो सबसे अपना पन चाहे तो बातें अपने पन की कर छोड़ इश्क मुस्क किससे छोड़ इश्क मुस्क किससे बातें सिर्फ वतन की कर बातें सिर्फ वतन की कर एक और जी जी। कि मीनख है भाँति भाँति न्यारी न्यारी सब जाति रगतुर रंग एक सब सबने अजान है धर्म कर्म पूजा सबुरा ही जुदा जुदा सबुर संदेश एक मायाड महान है मारी जी है मानो थारी मर्जी जी है जनमिया टाबरि तो जात इंसान है हिंदू सिख ईसाई मुसलमान पहला सुड़ो ने रू मारो देश हिंदुस्तान है मारो देश हिंदुस्तान है बहुत खूब जी, जी। तो एक गजल अलग अंदाज की निवेदित करता हूँ यदि आप आज्ञा दे जी स्वागत स्वागत नंगे बदन को मखमली दुसाला जो दे गया क्या नंगे बदन को मखमली दुसाला जो दे गया भूखे गरीब जन को निवाला जो दे गया वाह नंगे बदन को मखमली दुसाला जो दे गया भूखे गरीब जन को निवाला जो दे गया आश्वासनों में जिंदगी कुछ यूं बसर हुई आश्वासनों में जिंदगी कुछ यूं बसर हुई आशा भरी किरण का उजाला जो दे गया वाँ वाँ आशा भरी किरण का उजाला जो दे गया दुनिया समझ न सकी जिसके के हुनर को दुनिया समझ न सकी जिसके के हुनर को हमको निराला जो दे गया अंदाजे बया हमको निराला जो दे गया, वाँ, वाँ? निराला निराला जो दे दे गया। है आज भी आंखों में तस्वीर उसी की है आज भी आंखों में तस्वीर उसी की मुझको छलकते प्यार का प्याला जो दे गया मुझको छलकते <laughs> प्यार का प्याला जो दे, दे गया नादानियों से उसकी मुझको ये सजा मिली नादानियों से उसकी मुझको ये सजा, ये सजा मिली कातिल की जगह मेरा हवाला जो दे गया कातिल की जगह मेरा हवाला जो दे, दे, दे गया निवेदित करता हूँ आपके बीच में एक इसी तरह की नज्म और प्रस्तुत करता हूँ जी स्वागत है जब से मेरे अधिकारों पर पहरा हुआ है जब से मेरे अधिकारों पर पहरा हुआ है कर्तव्यों का आभास और गहरा हुआ है कर्तव्य और गहरा हुआ जब से मेरे अधिकारों पर पहरा हुआ है कर्तव्यों का आभास और गहरा, गहरा हुआ है मुझको सुनाई दे रही है वक्त की दस्तक मुझको सुनाई दे रही है वक्त की दस्तक व्यवस्था का सारा ही आलम बहरा हुआ है व्यवस्था का सारा ही आलम बहरा हुआ है हर एक दिन है जिंदगी का आखिरी दिन यारो हर, हर एक दिन, दिन है जिंदगी का आखिरी दिन, दिन, दिन यारो क्या हमेशा मौत से मुकाबला मेरा सुनहरा हुआ है हमेशा मौत से मुकाबला मेरा सुनहरा, सुनहरा हुआ है हुआ हो पशेमा होके शर्मसार होके पशेमा होके मेरे कदमों में चली आएगी मंजिल क्या बात पशेमा होके मेरे कदमों में चली आएगी मंजिल भला से रास्ते में गम का समंदर ठहरा हुआ है क्या? भला से रास्ते में गम का समंदर ठहरा समन्द हुआ, हुआ है, वा है।, वा। आज है शायद आज हुई है फिर सच्चाइयों की जीत शायद आज हुई है फिर सच्चाइयों की जीत रावण मरा है जिस दिन वो दशहरा हुआ है क्या बात? रावण मरा है जिस दिन वो दशहरा हुआ है कैसा लिखना चाहिए कैसा लिखना चाहिए छोड़ के जिद आशाओं के अनुबंध लिखो छोड़ के जिद आशाओं के अनुबंध लिखो छोड़ के जिद आशाओं के अनुबंध लिखो निर्भय होकर कटुता पर प्रतिबंध लिखो वाह क्या बात है छोड़ के जिद आशाओं के अनुबंध लिखो निर्भय होकर कटुता पर प्रतिबंध लिखो बहुत थोड़ी इस जीवन की सुहानी घड़ियां बहुत थोड़ी इस जीवन की सुहानी घड़ियां बहुत थोड़ी इस जीवन की सुहानी घड़िया प्यार बांट आपस में मकरंद लिखो क्या बात प्यार बांटकर आपस में मकरंद लिखो ये दीवारें हैं नफरत की गिर जाएंगी ये दीवारें हैं नफरत की गिर जाएंगी सच्चाई के लिए सदा तुम कविता के बंद लिखो क्या बात सच्चाई के लिए सदा तुम कविता के बंद लिखो खुशबू बिखेरो जीवन के इस मधुबन में खुशबू बिखेरो जीवन के इस मधुबन में मत आग धतूरे की कोरी दुर्गंध लिखो मत आग धतूरे की कोरी दुर्गंध लिखो सबकी अपनी निजता का सम्मान करो तुम सबकी सब अपनी, अपनी निजता का सम्मान करो, करो तुम बढ़े नेह दूरी घटे ऐसा प्यारा सा छंद लिखो क्या बात बढ़े नेह दूरी घटे ऐसा प्यारा सा छंद लिखो।, लिखो किसके जीवन में रंजो गम का समंदर नहीं होता किसके जीवन में रंजो गम का समंदर नहीं, नहीं <ótimo> रंजो समंदर नहीं होता अंतस में जा हर दफा दोषी मुकद्दर नहीं होता किसके जीवन में रंजो गम का समंदर नहीं होता अंतस में जा हर दफा दोषी मुकद्दर नहीं होता अपने नजरिए की फिर से पहचान करें दोस्त अपने नजरिए की फिर पहचान से पहचान करें दोस्त कौन सा है वो फन जो इंसान के अंदर नहीं होता कौन सा वो फन जो इंसान के अंदर नहीं होता बात है एक मुख्त जिन पे आस्था रखते हो उन पर विश्वास भी रखो जिन पे आस्था रखते हो उन पर विश्वास भी रखो आम से जुड़े रहो हमेशा पर कुछ खास भी रखो <laughs> समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता इस जहां में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता इस जहां में गम के अंधेरों के बीच थोड़ा सा प्रकाश भी रखो गम के अंधेरों के बीच थोड़ा सा प्रकाश भी रखो एक और खरगोश रह जाते हैं आपने कहानी सुनी होगी खरगोश की। हो उस कहानी का जिक्र नहीं करना <laughs> सिर्फ छोटी सी बात करता हूँ खरगोश रह जाते हैं, हो जाते, हैं। जाते हैं, मौसम अच्छा हो तो जुगनू भी आफ्ताब हो जाता है मौसम अच्छा हो तो जुगनू भी आफताब हो जाते हैं किसी को भी अपनी ठोकर में न लेना मेरे यारो किसी को भी अपनी ठोकर में न लेना मेरे यारो पर तो पत्थर भी हीरे नायाब हो जाते हैं क्या बात है क्या बात है। तो है। <laughs> क्या बात बात है? है? पत्थर हीरे नायाब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोतागण जो है बिल्कुल खिल गए होंगे उनके चेहरे पे एक नई मुस्कान बिल्कुल ताजगी दिखाई दे रहा है मुझे तो वेट के स्टूडियो में मैं उनके दिलों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रहलाद पारिक को सुना सामाजिक सरोकार पे उन्होंने बहुत ही सटीक बातें बताई हैं और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया कविता के माध्यम से प्रहलाद पारिक के अपने अनोखे अंदाज में हमने उनको सुना तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और फिर सुनते हैं सरगम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है ओ, आने वाला पल जाने वाला है तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से लम्हा गिरा वह कही वहाँ दास का लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हंसके थोड़ा सा डुला के पले भी जाने वाला है सके तो इसमें जिंदगी की ताबू पल जो ये जाने वाला है नमस्कार आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद और हम फिर से चलते हैं प्रलाद पारिक की और जो हमें नए कविताओं के कुछ चंद आयाम सुनाने वाले हैं तो आप दिल थाम के बैठिए चलिए सुनते हैं अगली आवाज प्रलाद पारिक जी का आभार कुछ अन्य प्रकार के मुक्तक आपकी सेवा में मैं रखना चाहूंगा निवेदित करता हूँ जी स्वागत आशावाद जीवन में कितना जरूरी है उसके कुछ आयाम आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ की दम्भी लहरों का दर्प तोड़ दे दम्भी लहरों का दर्प तोड़ दे लहरों का दर्प तोड़ दे जिद्दी धाराओं का रुख मोड़ दे क्या बात है लहरों का दर्प तोड़ दे, जिद्दी धाराओं का रुख मोड़ दे मुसीबत की आंखों में आंखें डाल, मुसीबत की, की आंखों में आंखें डाल तूफानों की गर्दन मरोड़ क्या बात है क्या बात गर्दन मरोड़ दे गर्दन मरोड़ देवेदित करता हूँ आपके बीच में की हर बाधा से लड़ना तो अपना उसूल बनाता चल हर बाधा से लड़ना तू, चल। चल। हर लड़ना तू अपना उसूल बनाता चल फूलों से मत डर उनको भी तू फूल बनाता भाँ. चल। क्या क्या बात बात है है? कि हर बाधा से लड़ना तू अपना उसूल बनाता चल फूलों से मत डर उनको भी तू फूल बनाता चल मंजिल तेरे कदमों में होगी यकीनन मेरे दोस्त मंजिल तेरे ते कदमों में होगी यकीन मेरे दोस्त राह रोके यदि पर्वत उसको भी तू धूल बनाता चल उसको भी तू धूल बनाता चल कि यार से ऐसी यारी रख दुख में भागीदारी रख वाह यार से ऐसी यारी, यारी रख दुख में भागीदारी रख लोग भले ही कुछ भी बोले तू तो जिम्मेदारी रख लोग भले ही कुछ, कुछ भी, भी बोले तू तो जिम्मेदारी रख वक्त पड़े जब कुरबानी का पहले अपनी बारी रख वक्त पड़े जब कर्बानी का पहले अपनी बारी रख मुसीबतें तो आएंगी मुसीबतें तो आएगी पूरी तू तैयारी रख कामयाबी हो न हो कामयाबी हो न हो जंग तू अपनी जारी रख बोझ लगेंगे सब हलके रमेश भाई ये शहर खास तौर से आपको <स्थाँगा> बोझ लगेंगे सब हलके मन को मत तू भारी रख मन जीता तो जग जीता, जीता। कायम ये खुददारी रख मन जीता तो जग जीता कायम ये खुददारी बहुत बहुत बहुत प्रहलाद पारिक जी को सुना और मुझे लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी को उन्होंने एक कविता के माध्यम से नया रूप दे दिया होगा और आप बिल्कुल निकल गए होंगे आपके चेहरे पे एक नई मुस्कान आ गई होगी उसी मुस्कान को आगे बढ़ाने के लिए और चलिए मैं फिर से आप सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ प्रहलाद पारिक जी के साथ में जिनके 25 साल के अनुभव के कुछ चंद हीरे थे वो उन्होंने हमारे सामने उसकी चमक जो है हमें सिर्फ दिखला दी है बल्कि वो हीरे अभी तक नहीं दी है क्योंकि उनके हीरो से, से निकलती है तो वो रंगीन कलर कौन से होते है वो वो हमारे सामने रखते है जिसे देख हमारे जीवन में एक नया खुशी और एक कुछ कर गुजरने की जो ताकत है वो इनके कविता के अंदर हमको मिलती है तो आइये फिर से एक बार करता हूँ का कांटों से गहरी प्रीत बनाता चल कांटों से गहरी प्रीत बनाता चल आंसुओं को सहज गीत बनाता चल कांटों से गहरी प्रीत बनाता चल आंसुओं को सहज गीत बनाता चल चट्टानों सा अडिग बना खुद को चट्टानों सा अडिग बना खुद को दर्द को जीवन संगीत बनाता चल दर्द को जीवन संगीत बनाता चल उन्नति के न जाने कितने सोपान बाकी है उन्नति के, के जाने कितने सोपान बाकी है।, है एक गली से गुजरे हो पूरा जहान बाकी है क्या बात है क्या उन्नति के न जाने कितने सोपान <सथ> बाकी है एक गली से, से गुजरे, गुजरे हो, हो पूरा जहान बाकी है अगर जहान भी देख लिया है तुमने मेरे यार अगर जहान भी देख लिया तुमने मेरे यार मत चुपचाप बैठो अभी आसमान बाकी है। क्या बात है? क्या बात है? वाह! अभी आसमान बाकी है प्रहलाद पारिक जी आपने तो मुझे बिल्कुल खुश कर दिया इतने अच्छे शब्द आपने यूज किए अपने कविता में जहाँ पर हम सभी को शायद हम कभी निराश हो जाए तो ये आपकी कविता हमारे अंदर एक नई जान बर देगी और मुझे लगता है की कि किस तरह से लिखना है क्या लिखना है एक बहुत ही अच्छी तरह से अगर इस बात को कोई मीडिया वाला अगर सुन के अपनाए तो मुझे लगता है की मीडिया का जो नाम बदनाम हो चुका है वो मशहूर हो जाएगा और सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक सेवा का माध्यम बन सकता है लोगों का जीवन बदल सकता है उस मीडिया के माध्यम से अगर इन चंद लाइनें कविता के आपके अगर वो लोग सुन पाए या समझ पाए अपने जहन में उतर पाए तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और भी कुछ खास बातें कुछ चंद अच्छे अच्छे पंतियों को सुनेंगे प्रहलाद पारिक जी से आप सुन रहे हैं सरगम ऑन दियन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो बस रहो किरात चराग की ना जी कर लो आज की रात चराग की ना जी कर लो हो सके तो दिल की आगा चल में भर लो अपनी चलना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 नमस्कार आप सुन रहे का हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रलाद पारिक जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विशेष कविताओं का जो चंद लाइनें हैं वो हमारे सामने रखा जिसमें हमने आशावादिता पर सुना और उमंग उत्साह के साथ साथ जीवन में कैसे जीत हासिल की जाती है इसके बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों से उन्होंने हम सभी का उत्साह बढ़ाया उमंग बढ़ाया और मुझे लगता है की आप जब भी प्रहलाद पारिक की इन कविताओं को याद कर लेंगे आपके जीवन में एक नया तरो ताजा उमंग आ जाएगा एक शक्ति आ जाएगा और आप आगे आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ते हुए सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूं। प्रलाद पारिक जी एक आखरी गजल आपके बीच में और रखना सबसे पहले लक्ष्य चुनना, चुनना चाहिए फिर सुनहरी स्वप्न बुनना चाहिए सबसे पहले लक्ष्य चुनना चाहिए।, चाहिए फिर सुनहरी स्वप्न बुनना चाहिए आपको तो लोग सुनते हैं मगर आपको तो लोग सुनते हैं मगर आपको भी दिल से सुनना चाहिए आपको तो लोग सुनते हैं मगर आपको भी दिल से सुनना चाहिए गजल आप गुनगुनाते जाइए यू गजल आप गुनगुनाते जाइए शायरी से पहले शेर गुनना चाहिए शायरी से पहले शेर गुनना चाहिए जो के था <laughs> मेरे दुखों का हम सफर जो कि मेरे दुखों का हम सफर दुखड़ा उसका मुझको सुनना चाहिए दुखड़ा उसका मुझको सुनना चाहिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद मधुबन के सभी श्रोताओं को नमस्कार मधुबन ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पारिक जी और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं का जो है एक नया अंदाज उनको सबको सुनने को मिला आज क्योंकि हम इस कार्यक्रम में बहुत सारे कवियों को सुनते हैं लेकिन आज जिस अंदाज में हमने सुना और जिस कविताओं को हमने सुना शायद ही वो हमारे जहन में हमारे दिल के कहीं किस कोने में एक नई जगह बना दी है और इस जगह से हम शायद अपने नए मुकाम तक आराम से पहुँच सकते हैं और जब भी आपको ऐसा लगा की कहीं हम मुश्किल में है तो जरूर एक बार प्रहलाद पारिक जी को याद कर लीजिए शायद आपको रास्ता मिल जाए और यही हम आशा करते हैं कि आपको हर मुश्किल में में में कवियों कवियों के के शब्दों में, के आवाज में, उनकी गजलों में उनके बंद में एक नया रास्ता मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और प्रलाद पारिक जी को दीजिए इजाजत और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सरगम इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए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 मैंने मन दिल को तो तलाशा मुझे बाजार मिले मुझको पैदा किया संसार में दो मुझको पैदा के आचल का मुझे प्यार मिले मैंने मंजिल को तो तलाशा मुझे बाजार मिले जो भी तस्वीर बनाता हूं बिगड़ जाती है जो भी तस्वीर देखते दुनिया ही उजड़ जाती है मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है जिंदगी और बता जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है एक हसरत हत थी के आचल का मुझे प्यार मिले मैंने मन दिल को तलाशा मुझे बाजार मिले जो दर्द दिया उसकी प्रसम खाता हूँ तूने जो दर्द दिया उसकी कसम एक हसरत थी के हाथ का मुझे प्यार मिले मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले